देवी भागवत चौथा स्कंध जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी के द्वारा माया की महिमा का कथन राजा जन्मेजय ने कहा महाभाग इस उपाख्यान को सुनकर मैं बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया हूँ महामते यह संसार पाप का सा, साकार विग्रह ही है इसके बंधन से छूटने का क्या उपाय है इंद्र कश्यप जी की संतान थे फिर भी उन्होंने ऐसा निंदित कर्म कर डाला गर्भ में बैठ कर बालक की निर्मम हत्या कर डाली भला जो सबके शासक धर्म के रक्षक और त्रिलोकी के स्वामी थे उनसे ऐसा घृणित कर्म हो गया तो फिर दूसरे कौन बच सकते हैं जगत गुरु कुरुक्षेत्र में युद्ध छिड़ा था संसार मिथ्या है इस बात को कौरव पांडव दोनों पक्ष के लोग जानते थे पांडवों को देवता का अवतार माना जाता था धर्म में उनकी अटल श्रद्धा थी फिर भी वे निंद कर्म में क्यों लग गए भगवती श्रुति कहती है कि धर्म का पहला चरण सत्य दूसरा चरण शौच तीसरा चरण दया और चौथा चरण दान है। पुराण के जानकार पुरत भी यही कहते हैं उन पैरों के अभाव में धर्म का ठहरना किस प्रकार संभव हो सकता है किया हुआ धर्म धर्महीन कार्य कैसे उत्तम फल दे सकता है जगत प्रभु भगवान विष्णु भी करके बलि को ठगने के लिए वामन रूप धारण कर चुके हैं महाराज बलि सौवे यज्ञ में प्रविष्ट थे वेद की आज्ञा का पालन करना उनका स्वाभाविक गुण था वे बड़े धर्मात्मा दानी सत्यवादी तथा जितेंद्रिय थे शक्तिशाली श्री विष्णु के उद्योग से उन्हें अनायास अपने स्थान से वंचित हो जाना पड़ा याद जी मैं यह जानना चाहता हूँ इसमें किसकी विजय हुई बलि की अथवा वामन की डिजवर आप निष्कपट भाव से सच्ची बात बताने की कृपा करें आप पुराण के रचयिता हैं धर्म का रहस्य आपको भली विदित है है आपकी बुद्धि भी बड़ी विमल बोले राजन महाराज बलि ही विजयी हुए जिन्होंने दान कर नरेंद्र जो त्रिविक्रम नाम से प्रसिद्ध थे उन्हें भी कपट के प्रभाव से वामन होना पड़ा और फिर वे भगवान बली के यहाँ भगवान फिर बली के यहाँ द्वारपाल होकर रहे अतएव राजन सत्य के सिवा दूसरा कोई भी धर्म का मूल नहीं है परंतु राजन सम्यक प्रकार से सत्य का पालन करना प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर है क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया बहुरूपणी है और इसमें अपार बल है इसी से यह जगत जो तीनों गुणों से रंगा हुआ है बना है अतः राजन जिसमें छल का किंचित मात्र भी समावेश न हो ऐसे सत्य की कैसे संभावना की जाए सत्य में कुछ न कुछ कपट मिला ही रहता है हाँ जो निरंतर वन में रहते हैं जिनका किसी से लगाव नहीं है किसी से कुछ लेते नहीं किसी के प्रति आसक्ति नहीं तथा जिनकी तृष्णाएँ सर्वथा शांत हो चुकी है ऐसे मुनिगण अवश्य सत्यवादी सिद्ध होते हैं उनका वैसा ही वातावरण बना हुआ है जिससे उन्हें कभी झूठ बोलने का अवसर ही नहीं लाता सत्य के विषय में वे उदाहरण स्वरूप हैं राजन शेष संपूर्ण जगत पर सत्व रज एवं तम इन तीनों गुणों की गहरी छाप पड़ी हुई है सत्व रज और तम ये सभी गुण परस्पर सम्मिलित हैं ये सब अलग अलग नहीं रह सकते धर्म सत्य है और सदा रहता है किंतु किसी की बुद्धि इस पर ठहरने नहीं पाती क्योंकि प्राणी पर माया का अमिट आवरण पड़ा हुआ है महाराज इंद्रिया प्रमथनशील है जिनके विषयों में मन निरंतर उलझा रहता है उन गुणों की अत्यंत प्रेरणा से प्राणी में भांति भांति के भाव उठते रहते हैं